भगण वेद की पावन गंगा ब्रह्म सूत्र तथा नाना निर्मण रम संत धर्म कथा के के साथ हम निरंतर स्वयं को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं और अब हम भली प्रकार जान चुके हैं कि फिलॉसफी और अध्यात्म दोनों अलग रास्ते हैं फिलॉसफी ईश्वर को अपने से अलग ही मानती है और बाहर बाहर भटकती है जबकि सनातन धर्म मूलतः आध्यात्म धर्म है अध्य और ओर आत्मात्मन अपनी ही आत्मा का दर्शन अपनी जड़ों को खोजना अपने मनुष्य होने के कारण को जानना तथा उसके उद्देश्यों को खोजकर एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हुए अनंत की राह लेना यह अध्यात्म है सफी का भगवान सातवें आसमान में, में सेवेंथ हेवन में रहता है अध्यात्म के परमेश्वर घट घट वासी है वह हम सब में व्याप्त है और मेरा ईश्वर मेरा उद्गम मेरी जड़ें ही तो है तो वो जो निरंतर मुझे भस्मी से अन्न ला रहा को जीवंत कर रहा शिशु के रूप प्रदान कर रहा जो आज भी मेरे जूठे भोजन को असीम प्यार देता रथ के कणों में शबरी का नाम बन के बदल रहा अध्यात्म उस क्षण को उन जड़ों को उस सत्य को खोजता है वो प्रेतों की तरह बाहर बाहर नहीं उड़ता वो अध्यात्म की राह में संप्रदाय चल नहीं पाते क्योंकि अंतर्मुखी मार्ग में गुरु भी आत्मा ही होता है बंदे कृष्ण जगत गुरु तो संप्रदाय एक चेला चंदावाद उसे फिलॉसफी ज्यादा रास आती है जबकि अध्यात्म में तपस्वी ऋषि गुरु बनते हैं कब जब आप गुरुकुल में पढ़ने आते हैं 11 वर्ष की आयु में और जब पच्चीसवें वर्ष आप गुरुकुल से शिक्षित होकर जा रहे होते हैं तो वो ऋषि आपको तुरंत अंतिम उपदेश में शिष्य तु से मुक्त कर देते हैं कहा कि आज मैं तुझे गुरु ऋण और भाव दोनों से मुक्त कर रहा हूं मैं तुम्हारा गुरु बना था जिससे कि तुम ज्ञान ले सको मुझसे आस्था पूर्वक क्योंकि आस्था नहीं तो ज्ञान नहीं ले पाओगे लेकिन आज जब तुम जा रहे हो और मैंने तुम्हें चारों वेद में पढ़ाया है कि आत्मा ही गुरु है और वो तुम्हारे भीतर है तो अब आत्मा ही तुम्हारा गुरु होगा हम तो नैमितिक गुरु थे निमित्त थे उसी से आदेश लोगे लेकिन संप्रदायों में और अंतर्मुखी मार्ग से विमुख हो गए किसी भी धर्म ने के लिए ये था कि वो बाहर ही गुरुडंग ढूंढता है बाहर ही भगवान ढूंढता है बाहर ही सब कुछ खोजता है उसका सत्य बाहर है और पूजा एक नाटक है जो आज घर घर का चलन है लेकिन ये सनातन धर्म नहीं है सनातन धर्म में शरीर से भी परे जो आत्मा उसमें व्याप्त है हम उसी को सत्य मानते हैं क्योंकि शरीर में आत्मा ना होती तो ये शरीर भी नहीं होता तो सत्य तो आत्मा है ये अध्यात्म है यह ठीक है कि पहचान रूप से नयन नक्श से हाथ पांव से होगी ये फलाना है यह फलाने है वगैरह वगैरह परंतु उसमें एक जो बिलोया हुआ सत्य है कि इनमें आत्मा है इसलिए ये है ये अध्यात्म है अगर वो आत्मा हट जाए तो राम नाम सत्य हो जाती है और ये चिता पर फिर चल देते हैं। तो अध्यात्म को तत्व खोजी धर्म है फिलॉसफी थे छिलके खोजती है ये बीज ढूंढता है और वो भटकाओं में फैलते हैं ये अन्न के दानों को देखता है और वो हवा में उड़ते छिलके खोजते हैं यह अध्यात्म और फिलॉसफी का भेद है और क्योंकि गुलामी के अंतरालों में फिलासफी हावी हो गई तो यहां के लोग यहां का धर्म और संस्कृति भी भटक गई और आज वही पीड़ा है जो हर व्यक्ति हर जगह सब जगह जी रहा है अध्यात्म में संबंध पूजे जाते हैं और भक्ति पूर्वक जिए जाते हैं श्रद्धा और आस्था के कोई भी संबंध है मित्र है भाई है पति है पत्नी क्यों क्योंकि निमित्त धर्म है मुझे आत्मा की भांति ईश्वर की भांति इनको धारण करना है मुझे ईमानदारी से जीना है फिलॉसफी में संबंध इस्तेमाल की वस्तु है आ, यूज एंड थ्रो और जब इस्तेमाल ही संबंध बन गया तो बाप का बेटे पर पति का पत्नी पर भाई का भाई पर विश्वास कैसे हो सकता है क्योंकि संबंध तो इस्तेमाल की वस्तु हैं। आपने देखा ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो यूज एंड थ्रो की होती हैं, जैसे पॉलीथीन के पैकेट देखा नहीं आपने अभी पॉलीथीन के पैकेट आपने सामान खरीदा इसमें डाला उसके बाद आपने तो उस पैकेट को फेंक दिया तो वो जो जगह जगह पॉलिथीन के पैकेट गिरते हैं वो धरती की उर्वरा को भी खत्म करते हैं समाज में भी दूषण लाते हैं और धरती को भंजर कर देते हैं हम सब जानते हैं तो उसी प्रकार जब संबंध भी हमारे केवल इस्तेमाल की वस्तु बन जाते हैं वो तो धर्म संस्कृति समाज की सारी उर्वरता को समाप्त कर दूषण ही दूषण फैला देते हैं और सब में पीड़ा व्याप्त हो जाती है दिशा बदली सर्वनाश हो गया और आज हम अध्यात्म तो जानना चाहते हैं और फिलॉसफी जीना चाहते हैं कि न घर के हैं और न घाट के ये हमारी स्थिति बन गई और फूले फूले फिरते हैं कि बड़े विद्वान हैं सब कुछ जानते हैं और उसमें भी समझदारी कि आप बोधापथ देखो कि आपने हर नाता रिश्ता संबंध आपको लगा कि आपने अपने हित में इस्तेमाल किया और वक्त ने बताया कि इस्तेमाल तो तेरी उम्र हो गई तू तो हो गया कितने समझदार है आप भोग वही में भुगता तो ये अंधे धृतराष्ट्र और फिर आंखों पे एक पट्टी चढ़ाने वाली गांधारी की अवस्था ही तो हम जी रहे हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल हो रहे हैं और जो अपने को नहीं जान पाया जो अपनी जड़े नहीं खोद पाया वो अपने पाप को भी अपनी समझदारी चंटई चपलता और चातुर्य मानकर खाता अपनी उम्र रहा इस्तेमाल जिंदगी होती रही और यही मूर्था में समझता रहा कि मैंने तो हर रिश्ते को हर चीज को इस्तेमाल किया है मैंने तो अपना हर जगह उल्लू सीधा किया है और आप भूल जाते हैं कि जैसे इस्तेमाल करके आपने पॉलिथीन का पैकेट फेंका सारा वातावरण प्रदूषित हुआ धरती भी बंजर होगी उसी तरह तुम्हारी इस मनोवृत्ति ने तुम्हारे घर की सारी उर्वरा को नष्ट किया वातावरण को दूषित किया है तुम आगे अपनी औलादों से और उम्मीद भी अब क्या कर सकते हो क्योंकि बंजड़ तो तुमने किया अपने मन को अपने विचारों को अपनी संस्कृति को अपने धर्म को अपने ईमान को ये दोनों का भेद है फिलासफी में किसी भी पाप पर सोने चांदी का वरक चढ़ा दो फिलॉसफी का वो पुण्य हो जाती है अध्यात्म में मेरा जड़ों से जुड़ना होने के कारण को खोजना और फिर उसी में जी पाना ही सत्य है वही धर्म है और हम उन्हीं की धाराओं में और कहा कि ये बीज जिससे मैं बनाऊं इसी से संपूर्ण सचराचर बना है वो जो ग्रह है नक्षत्र है क्षीर सागर है आकाश है उन सब की उत्पत्ति का एक ही सनातन नियम है ब्रह्मी के कण पेड़ों के गर्भ में यज्ञ हुए फल बन गए उसी प्रकार वनस्पतियों के कण यथा देहों में यज्ञ हुए यथा संतति में उनके शिशुओं में लौटाए, उसी प्रकार हिरण्य गर्भ में हिरण्य माने सुनहरा हिरण्य गर्भ में क्षीर सागर में ये यज्ञ ही बिंदुओं से ब्रह्मांडों की सृष्टि करता है और ये ब्रह्म ही परमेश्वर है ये यज्ञ ही ब्रह्म है ब्रह्म ही परमेश्वर है और ये घटघटवासी है हमने बड़ी विस्तार से एक एक ऋषि करके इसे पढ़ा है जाना है और समझा है अध्यात्म में हम आत्मपरक जीते हैं और वह संसार में आत्मा के ही निमित्त होकर यथा धर्म नाटक करते हैं फिलॉसफी में हम मन चाहिए लीलाएं करते हैं और आत्मा से हमें कुछ लेना देना नहीं उस सेवेंथ हेवन में ये है ये भेद है मतलब यहां एप्लीकेशन का टोटल अभाव है खाली आप समाज में अच्छे बन जाइए सबके साथ मिलजुल के जी लीजिए और फिर मर जाइए इससे आगे कोई विधान नहीं है ये फिलॉसफी है इसमें आपको मरने के बाद अकेले पड़े रहना होगा फिर जब तीन ट्रम्पेट या तीन सूरा बजेंगे तो आप बाहर निकलोगे तो नई सृष्टि होगी तो फिर आपको दोबारा से नाटक खेलने का मौका दिया जाएगा अब बिना तीन सूरा के जो बीच में हर घर में पैदा हो रहे हैं बिना तीन ट्रंपेट के ये कौन सी सृष्टि है यह फिलॉसफी ने अभी तक नहीं बताई है बताएंगे वक्त आने पे। क्योंकि बात बनाना किसे नहीं आता लेकिन हमने पढ़ा कि मेरा आत्मा के साथ जुड़ना मेरे जीवन का सत्य है बाकी सब उसी को पाने के लिए जो भी वाह्य जगत है वो एक निमित नाटक का रिहर्सल का मंच है मंचन से पहले के पूर्वाभ्यास पर है मुझे आत्मा का निमित्त होकर पुत्र भाव को भी धर्म पूर्वक धारण करना है पिता भाव को भी धारण करना है पति पत्नी भाव को भी और सचराचर के हर भाव को ईश्वर की भांति ही जीना है उससे हटके वे विचार के लिए नहीं मतलब के लिए नहीं सेल्फिश मोटिवेशंस के लिए नहीं क्योंकि वाह्य जगत में इस लोकाचार में मेरी मुक्ति नहीं है मेरी मुक्ति तो मेरी आत्मा में है तो इस वहां इसकी एप्लीकेशन को सीख करके उसमें पारंगत होके पास होकर के मुझे अंतर जगत में आत्मा के साथ जुड़ जाना है इसीलिए शिक्षा के आरंभ में ही गायत्री मंत्र में मैं कहता हूं तत्सवेतुल वरणीय कि ऐसा सविता स्वरूप उस आत्मा का मैं वरण करता हूं गायत्री में कहते हैं ना ओम भूर भरण कैसे आत्मा का श्रीवर का मैं वर्ण करता हूं क्योंकि जीव मात्र हम सब प्रकृति रूप वधु हैं आत्मा ही वर है बाहर जगत में बाहर जगत में क्या करता हूं भर्गो देवस्व न प्रचोदया कि बाही जगत में उसी की ज्योतियों को पाने के लिए उसका निमित्त बन जीने के लिए बुद्धि से मनसा वाचा कर्मणा यथा आचरण करते हुए उसकी सारी योग्यताओं को प्राप्त कर अंतर में उस आत्मा के साथ अद्वैत योग करने के लिए तत्सवित रेड़िया मैं ऐसे सविता स्वरूप आत्मा का वर्ण करता हूं लेकिन जब ये सारे वेदाधिक ग्रंथ और सनातन धर्म की भी आपने फिलोसफी करी तो आपने कहा गले में डोरी डाल लिए तीन तागे पड़ गए जने हो गया जबकि आपने केवल एक औपचारिकता का झूठा निर्वाह किया है आप तो जानते ही नहीं है क्या है तो आपका यज्ञोपवीत हुआ कहा और यदि नहीं हुआ तो यज्ञोपवीत से पहले ब्राह्मण के घर में भी बालक शूद्र ही कहलाता है आपकी भी शूद्रता नहीं गई वही आज का ब्रह्म सूत्र है अपना अपना ब्रह्म सूत्र खोल ले जिन्होंने बोर्ड से लिया है ब्रह्म सूत्र ब्रह्म माने आत्मा यज्ञ तो आत्मसूत्र है यज्ञ सूत्र है कहा श, शास्त्र दृष्टया तू देवत ये आज का ब्रह्म सूत्र है कि शास्त्रों की दृष्टि से शास्त्रों के विधान से उनमें तू माने में, में उपदेशो तूपदेश शब्द है ना तो तू छोटा हो जाएगा और वो जो है बाकी वो के आगे लगेगा तो हो जाएगा तुम उपदेश हो तो उपदेश होगा संधि हो जाएगा तो क्या शास्त्र दृष्ट है तो वामदेव कि संपूर्ण शास्त्रों की दृष्टि में जो उपदेशित हुआ है उसमें वामांग होना है जीव आत्मा को आत्मा का यही सत्य है तो सभी तो हम सब ग्रहस्थ हो जाते हैं यज्ञोपवीत के साथ और हमारी गृहस्थी आरंभ होती है आत्मा के साथ अब उसी विवाह को इस दाम्पत्य को सभी प्रकार से वाहि जगत में हम धर्म पूर्वक आत्मा के निमित होकर हम सब जीते हैं अन्यथा जिसे उंगली बनानी ना आई वो मम्मी कौन थी और वो पापा कैसा था जो शरीर का एक कोष नहीं बना सके उन्होंने बेटा बेटी कब बनाए जो अंतर निहित सत्य है जो अध्यात्म है वही सत्य और ये सत्य मात्र इतना है कि तुम अपने सर का एक रोम नहीं बना पाए हो तो तुमने बेटा बेटी कब बनाए थे उस असत्य को ही धर्मपूर्वक जीना फिलॉसफी है और उसे निमित होकर धारण करना अध्यात्म है समझो उदाहरण को स्पष्ट करो अध्यात्म में जिए तो याद रहेगा कि अपने तन का एक रोंकूप नहीं बना पाए हैं तो हम विद्वान कहां है अभी तो अक्षर ज्ञान नहीं अपने ही तन का तो दुनिया की बड़ी बड़ी बातें करें क्या और फिलॉसफी में आएंगे तो हमसे बड़ा चौधरी कौन है तो अंधे धृतराष्ट्र की जिंदगी फिलॉसफी है और कृष्ण के साथ खड़ा पांडव पक्ष अध्यात्म है ये दोनों का भेद है जो कोरी सतई जिंदगी जीते हैं वो धृतराष्ट्र और गांधारी की जिंदगी जी रहे हैं जो अध्यात्म में पक्के जी रहे हैं वे कृष्ण के अर्थात आत्मा के संग जी रहे हैं शरीर ही तो रथ है जहां आत्मा श्री कृष्ण सारथी है और जीव आत्मा अर्जुन महारथी है यही तो महाभारत है तो दुर्योधन दुशासन और धृतराष्ट्र के पक्ष में जीना और श्री हरि के भजन गाना ये फिलासफी का एक नया तंत्र है जो कभी ना समझ में आने वाला रस है जो पिए वो मरे और जो देखे वो भी अंधा हुए ये ऐसी भक्ति है जो आज हम सब कर रहे हैं तो कहा शास्त्र दृष्टया ब्रह्म सूत्र में रहो शास्त्र दृष्टया तू उपदेश वाम देववत कि वो जो देव है जो आत्मा है उसके वामांग जीव की अवस्था कही गई है तत्सवित गृहस्थिति तो यही पूरी हो गई कि जहां जीव और आत्मा का मिलन हुआ और यज्ञ यज्ञोपवीत के संकल्प के साथ हमने उसे धारण किया पुराने जमाने में हजारों साल पहले गुरुकुल कन्याओं के और बालकों के सारे भूमंडल पर अलग अलग होते थे और गुरुकुल के द्वार पर ही यज्ञोप संस्कार कन्याओं के गुरुकुल में कन्याओं का तथा बालकों के गुरुकुल में बालकों का होता था और क्योंकि वो गुरुकुल से पढ़ के निकलते थे और अब विवाह के समय जब वो दोनों इकट्ठे होते थे शादी होने को है सोमवार प्रथाएं थी आपके पूर्वजों की बात बता रहा हूं तो उस समय विवाह के समय वो दोनों इस बात को जानते थे कि विवाह जो है हमें ईश्वर बनकर के हर संबंध को धारण करना है तभी भीतर प्रवेश मिलेगा तो इसलिए वधू जीव के रूप में के अभिनय को लेती थी और वो आत्मा के अभिनय को वर लेता था तो उसका यज्ञोपवीत गांधी भी पति को दे दिया जाता था तो विवाह में वर का यज्ञोपवीत दौरा हो जाता था और कन्या को भी मोक्ष दिलाने का भार पति पर है क्योंकि अब वो इस दाम्पत्य में पति व्रता होकर जिएगी तो ये भार भी पति का होगा इसलिए उसका यज्ञोपवीत वर को दे दिया जाता था और इस प्रकार वो दोनों जुड़ के इस निर्मित नाटक को धर्म पूर्वक धारण करेंगे न कि संबंधों को सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने में उग गए तो फिर एक और नया संबंध की ओट में ले आएंगे फिर उसे इस्तेमाल करेंगे ये ड्रेस नहीं पसंद आई उतार के फेंक दी अगली ढूंढने चलती और साथ में सिया राम जयराम भी गाते रहेंगे ये फिलॉसफी है तुम्हारी का पूर्ण रूपेण धर्म पूर्वक जियेंगे ये किसी पे एहसान नहीं है मेरा ये मेरा मुझ पे एहसान है क्योंकि इसके बिना उद्धार ही नहीं है छल दूसरों से नहीं करूंगा छली जाएगी जिंदगी मेरी और मैं कहीं ना जा पाऊंगा भटकती योनियों में ही जाना होगा मुझे तो मैं पाप क्यों करूंगा ये कोई एहसान नहीं है ये कोई दिखावा नहीं है ये तो कमिटमेंट है मेरी मेरे प्रति और कहा जिसने अप, जो अपने प्रति ईमानदार नहीं जिसने ईश्वर के बनाए शरीर को भगवान का मंदिर नहीं माना उसका कोई धर्म नहीं कोई ईमान नहीं वो तो महा राक्षस है महापतित है वो तो यही बात यहां ब्रह्मसूत्र में कह रहे हैं कि शास्त्र दृष्ट तो उपदेशो वामदेव और इसी को सारे युग सनातन संस्कृतियां जीती आई हैं लाखों लाखों सालों से यही कारण है कि प्राण जाए पर वचन न जाए आज तो आप हर वचन को तुरंत झूठा कर देते हो अरे वचन जाए पर प्राण ना जाए आज ये मनोवृत्ति है तुम्हारी मुंह पर झूठ जूट बोलना झूठे परेप करना अपनी बात को सही साबित करने के लिए दिन को रात बनाकर पेश करना यह आज हमारी संस्कृति है और हम भूल गए कि इसमें एक सांस भी तो मेरी नहीं है कोई दे रहा है आगे देगा क्या और कब कौन सी सांस तोड़ दे क्या पता हम डरते भी नहीं है और वेद मुझको मेरा परिचय कराते हैं वो कहते हैं स्वामी जी वेद समझ में नहीं आते हैं ऋषि हुए हैं वामदेव वसुता वस्तः वेद, वेदकालीन ऋषि हैं वामदेव जी तो उनके भाषो में उनकी कथनी में बार बार आता है मैं ही आत्मा हूं मैं ही ईश्वर हूं मैं ही ब्रह्म हूं है ना मैं ही पिता हूं मैं ही माता हूँ मैं ही पुत्र हूँ मैं ही पत्नी हूं तो वो उसको पढ़ने के बाद अक्सर लोगों को दम्भ हो जाता है कि जब मैं ही सब कुछ हूं तो मुझे पूजा क्यों करनी मुझे पाठ क्यों करना अहम ब्रह्मास्मि मैं तो अब ब्रह्म हो गया हूं आदि आदि तो यहां उस ऋषि ने किस अवस्था में कहा है वो हमें ध्यान नहीं रहा और हमने हमको लगा कि सब कुछ करते हुए भी सारे पाप करते हुए भी अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगी जबकि अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था तभी तो होगी जब मैं ब्रह्म की अवस्था को अभेद अवस्था को पाऊंगा ये किसी ने नहीं सोचा तो कहा शास्त्र दृष्टया तू उपदेश हो कि जब संबंध पूर्वक धार्म भाव से आत्मा के प्रति आत्मित होकर जिए जाएंगे तो हर भाव ही तो ईश्वर है और उस ईश्वर में मुझे योगस्थ होना है तो हर भाव प्रत्येक भाव मैं ही तो तो यहाँ वामदेव जी ने जो कहा वो भी उनका यही भाव है ये भी इसी सूत्र में हम ब्रह्म सूत्र में हम हमें जानना चाहिए नहीं तो अक्सर इसको लेकर के झगड़ा करते हैं कि अद्वैत है कि द्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है ये सब क्या है वो बाहर पड़ा घूरे का ढेर है कुतर्कों को सुतर्क नहीं कहा जाता कोई भी तर्क शास्त्र सत्य की सूक्ष्मता और पहनेपन को र बार देखने की प्रक्रिया का नाम है न ना कि शब्दों के और कुतर्कों के तांडव को तर्कशास्त्र कहा गया है कि देव ने जो कहा है वो इसी अभिप्राय से कहा है कि सारे संबंध जब मैं हूं तो मैं मुझको ही तो इस्तेमाल कर रहा हूं अपना ही तो सर्वनाश कर रहा हूं इसलिए प्रत्येक संबंध को आत्मा की वामांग स्वयं को मानते हुए उन्हीं का उन्हीं के के रूप में धारण करते हुए जीना ही वामदेव का मार्ग है कि बाहर तो रिहर्सल हो रहा है और मुझे हर अभिनय में पूर्ण आत्मा के जैसा पवित्र पारंगत होना है तभी मुझे भीतर प्रवेश मिलेगा जरा सी भी भूल रह गई तो दूरिया अनंत हो जाएंगी फिर कभी मिलन नहीं होगा मुझे मेरी आत्मा के साथ योग मिलेगा यदि मैं प्रत्येक संबंध को नारायण में जानकर भक्ति पूर्वक धर्म पूर्वक जीऊं वो चाहे सास बहु का है मां बेटी का है पिता पुत्र का है पड़ोसी का है हर धर्म को हमें पूरी ईश्वर की ईमानदारी के साथ जीना होगा इस्तेमाल करने की जो हमारी राक्षसी मनोवृत्तियां हैं इनको अपने जीवन से हटाना होगा और आज की ऋषा में भी आ जाए कि वेद का ऋषि हमारे जो ऋषि हैं आजीर गति सुनाशे उनकी दृष्टि उनकी कल्पना वस्तुता चाहे वो पुराण है यदि आप समझ पाए तो अरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, है वेराधिक हैं, उपनिषद हैं जो भी है सब अध्यात्म की अर्थात आत्मा की भीतर की धारा है तुमसे तुम्हारी बात करते हैं और फिलॉसफी तुम्हारी ईश्वर को भी तुमसे बाहर ले जाता है जैसे गुंडे को जिला बदर कर देते हैं तो जिले में नहीं आ सकता यहाँ आसमानों बदर भगवान हो जाते हैं ये फिलॉसफी है और आप सब भी क्योंकि वो सरल लगती है तो आप सब भी उधर ही को झुक जाते हैं और एक प्यारी सी पवित्रता के असीम अमृत में सुख का वो दुर्लक्षण जिसे आप हर क्षण जी सकते थे आप एक क्षण भी नहीं जी पाते इसे समझने की जरूरत है तो क्यों कहा एना श्योदरे समुद्रो नो दधे ये समापन सूत की तीसरी ऋषा है कहा संग संग माने जुड़े हुए जुड़कर मादा है जिसकी मद से जिसकी मोहरकता और नशे से सुस्मीण जगमग होता है एना एना माने मृगनयनी हिरण के जैसे नीले नयन नीलाकाश कमल नयन लेकिन एना का एक अर्थ और भी होता है ये सारे जो हैं, ये अर्थ जो हैं, ये यहां प्रसंग बसाए हैं लेकिन एना का जो मूल अर्थ है वो है शून्य वो भी लिख लो एना का जो मूल अर्थ है वो है शून्य कि जहां नहीं भी तो नहीं हो सकता वो शून्य जहां ना कोई भी जगह ना मिले ऐसा शून्य कि जहां भी ना रह पाए ऐना तो कह रहे हैं संयन बदाय मादकता से सुष्मण ज्योतिर्मय हो उठते हैं ऐना शून्य भी हया उदर है और उस शून्य के उदर में भी जीवन के कोलाहल लगते हैं धड़कने निकल आती है जहां ना के लिए भी जगह नहीं है वहां जीवन आंदोलित हो उठता है संयन मदाय शुष्मे एना ऐना है सदरी मेली गहरी उन्नीदी आंखों में जहां कल्पनाओं के सागर लहराने लगते हैं नीलाकाश से भी पार जब कल्पनाएं चलने लगती हैं समुद्रों में नह जो दी जो सागरों सा हमें हम लहरा देता है जीवन की कल्पनाओं को विचारों को ज्योतियों को जीवन की धड़कड़ों को जो देता हमें सौंदर्य और ऊर्जा रे मन चल आज उस आत्मा रूपी यज्ञ के सन्मुख हो आ उसे पड़े जो शून्य में सरगर रहता है वो तो भीतर है उसे बाहर कहां पूज रहा ये अध्यात्म है वो कहेंगे तुम्हारा ये होगा कि मैं सातवें आसमान में बैठा तुमको ये आदेश दे रहा हूं सारी किताबें खोल के पढ़ आओ कुंभक ऋषि की जैसी ऋचाएं हैं जो मन के घड़े में सचराचर भरे बैठी हैं जैसे ऋषि ने सारे सागर को कुंभक ऋषि ने पी लिया था अगस्त मुनि की भी कथा है वो भी पी गए थे अगस्त कौन है जो आवागमन से रहित स्थित है जो गति से हीन एक ही जगह पर स्थित है वही अगस्त है और उसी में लहराता सचाचर का सागर है जिस दिन हमारे मन भी आत्मा में स्थिर हो जाएंगे हम सब मुनि अगस्त की जैसे हो जाएंगे ज्ञान वही जो मेरे भीतर मुझमे लहराए भी रह न कि खाली कपड़े की तरह तथा कथित पोथों को मैं जानता हूं गा लेता हूं भज लेता हूं खाली ओढ़ने के जैसा लगा रहे वो कोई ज्ञान नहीं होता है तो कहा संा है कि जिसके मध और मस्ती से हाँ ये इस ऋचा में एक बड़ा सूक्ष्म भाव आया हुआ है हालांकि वो विज्ञान का स्तर है और मैं सभी ऋचाओं में उसे छोड़ता चल रहा हूं क्योंकि अभी सार्वजनिक रूप से लोगों को समझ में नहीं आता है लेकिन कितनी अद्भुत बात कही है पानी जल सागर का गंभीर क्षीर सागर में आकाश गंगाओं के मध्य में उभरता है एक शून्य और उस शून्य में ही धीरे धीरे वो उसकी बूंदों से जिल जिल गिरते हैं जल के कण गगन में और वो फिर फूलों के जैसे पंखड़ियों के जैसे सुंदर चमकते हैं झिलमिलाते हैं जो यहाँ इस ऋचा में वो पूरे भाव है और फिर वो जुड़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे एक विशाल सागर लहराने लगता है यही क्षीर सागर गंगा है जिसे हम धरती पर उतारे हैं जिसका एक अंश हम यहां धरती पर लाए इसलिए अब तो विज्ञान भी हमारी इस बात को मान गया है कि जीवन और जल दोनों क्षीर सागर के गंभीर गहन अंतरालों में उत्पन्न हुए हैं और ये धरती पर नहीं होते हैं धरती पर हम जानते हैं पानी को हम विभाजित कर सकते हैं H2O ये वाटर बन गया हाइड्रोजन के दो मालिक्यूल और एक ऑक्सीजन का जुड़ा तो पानी बना हम आज भी पानी को स्प्लिट तो कर सकते हैं H-H और O में लेकिन छोड़ नहीं सकते ये जुड़ता है शून्य में आकर और वो शून्य बना पाना धरती पर माया के मध्य में अभी हमारे लिए संभव नहीं है तो यहां सभी ऋचाओं में उसके पृष्ठ में क्योंकि ऋषि उन लोगों से आए हैं उन्हें उन लोगों का ज्ञान है तो उपमाओं में विज्ञान भी, भी इन स्तुति ऋचाओं में भी अपने आप हाँ होता रहता है ऐसे ही जैसे हर शरीर में आत्मा उतर आता है वो न हो उत्पत्ति नहीं है तो इसलिए उन भावों का विस्तार हम अपने वेद पाठ में नहीं कर रहे हैं कायन मादा है सूक्ष्म है कि जिसका संघ करके सम्मोहित होकर ज्योतिर में पुलकित क्षणों के रूप में कणों के रूप में ज्योतियों के रूप में शून्य में जन्मने लगते हैं और उन्हें शून्य के उधर में है ना समुद्र लहराया उठता है क्षीर सागर में जल प्रकट होने लगता है ठीक उसी प्रकार पेड़ के गर्भ में शून्य में भस्मी के कर्ण विसर्जित होकर जब जोड़ते हैं तो एक अनुभूतियों के साथ धीरे धीरे जीवंत वनस्पतियों में पवित्र फलों में उत्पन्न होने लगते हैं जैसे देह के शून्य में यज्ञ होकर अनादि जल सब धीरे धीरे पवित्र क्षणों में प्रकट होते अनुभूति परक एक शिशु की योनी में प्रकट होने लगते हैं और वो एक नई सृष्टि और उत्पत्ति को प्राप्त हो जाते हैं यही तो जीवन का गीत है यही तो उत्पत्ति का रहस्य है और यही तो संगीत है जिसे चलो भीतर चले आत्मा में अनुभूत करें और उसी के साथ अपने आप को आत्मा का उस यज्ञ का वामांग मानते हुए उसे ही धर्म पूर्वक हम अपने जीवन में जी पाए ये बात हमें ब्रह्म सूत्र ने कही है और इसी को अब हम भगवान श्री राम की कथा में देखेंगे जैसा कि कहा कि गुरुकुल में बालक को उसका स्वरूप पढ़ाने के लिए न कि पूरे भजन गा करके लाटरी निकलवाने के लिए आजकल हमारे जो विद्वान करते हैं बड़े बड़े स्वांग भरते हैं लोग मैं उनसे क्षमा चाहूंगा अगर उनको मेरी बात अच्छी न लगती हो कि पेट भर कपट है और मुंह पे राम नामी है और कहते हैं दुनिया तो यही कर रही है स्वामी जी ईश्वर के नाम पर भी धंधा व्यवसाय उठगी कोई कोना न छोड़ना बाकी कि कहीं तुम्हें कहीं क्षमा न मिल जाए प्रभु से बड़ी विचित्र बात है जबकि सनातन धर्म दिखावा भक्ति में नहीं आचरण भक्ति में विश्वास करता है क्षण में रूप बदलती हैं मायाविनी शक्तियां आसुरी शक्तियां और यदि क्षण क्षण मेरे भाव बदलते हैं तो मैं उसी असुर मनोवृत्ति को ही तुची रहा भाव अटल नहीं होंगे तो प्रभु मिलेंगे कैसे तो आचरण कुछ हो और भक्ति कुछ हो कोई कुछ नहीं पाता है श्रीहरि की भक्ति नहीं प्रभु का भयंकर अनादर अपमान करता है भगवान को भी लगता है अभी तो बड़ी भक्ति दिखा रहा था और अभी इतना बड़ा पाप कपट पेट में लिए जी रहा है तो क्या ये मेरे साथ भी विश्वासघात कर रहा था तो इसमें भगवान अपना मान समझेंगे अथवा अपमानित होंगे अपनी भक्ति को जरा टटोल भी डालो भाव सनातन धर्म में यह कोई संप्रदाय नहीं है धर्म एक व्यक्तिगत अपने अंतर आत्मा से जुड़ने की व्यवस्था को हमने धर्म कहा है और धर्म पूर्वक जीवन को धर्म की राह कहा है यह कोई सामूहिक सामाजिक व्यवस्था के लिए समाजशास्त्री है ये उनकी बातें उसका धर्म से कोई अर्थ नहीं है और क्योंकि धर्म नहीं प्राणी मात्र में एक ब्रह्म की कल्पना करी है तो जात-पात भी हमारा विषय नहीं सामाजिक शास्त्रियों का है इसका उत्तर उनको देना है हम तो जानते हैं श्री राम मैं सब जग जाने जानी गोविंद इसी को गुरुकुल में हमने रामायण इसलिए नहीं दी थी कि तू खाली भजन गा ले और अंधता की एक पट्टी और जड़ा ले गुरुकुल में भगवान राम और कृष्ण की लीला कथाएं एक इतिहास को अध्यात्म का स्वरूप दिया था क्यों कि तुम राम और कृष्ण के जैसे पवित्रतम देवता हो जाओ ये धरती वैकुंठ बने स्वर्ग हो जाए और तू सदा वैकुंठ जिये अनंत राह पाए न कि खाली कोरे भजन गाए, ऐसा नहीं है ये खाली गाना बजाना और कोई मतलब नहीं ये संप्रदायों की बात है और यह संप्रदायों ने विदेशों से ली है सनातन धर्म ने कभी नहीं दी है तो इसीलिए जब राम घटघटवासी हैं तो संपूर्ण रामायण हम सब की कहानी है हर घट में बास करती है उसी प्रकार हम पात्रों में पढ़ते चले आ रहे हैं और हमारी कथा भगवान राम वनवासी हुए हैं और वो चित्रकूट में आकर विराज गए हैं हमारी कथा चित्रकूट में आई हुई है चित्रकूट का दर्शन कर लो चित्र माने परमेश्वर के द्वारा बनाया गया चित्रित किया गया कूट माने घर चित्रकूट है स्फटिक शिला है मंदाकिनी का पावन तट है और उस तट पर विराज रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम निरंतर आत्मा समर्पिता भक्ति वामांग जीव जो अभी कहा तत्सवितुरणियम जो आपने इस मंत्र में पढ़ा है हम सब जो जीव रूप आत्मा रूप बुद्धि रूप यहां की बनकर आत्मा श्रीराम के चरणों में बैठे हैं इस स्फटिक शिला है सब अपने अपने चित्रकूट में इस चित्र को उभारो मंद कहते हैं ज्योतियों को ज्योतियों की गंगा है सत्संग की मंदाकिनी का पावन तट है पर फटिक शिला सा, दुला दुला आचरण विचार और व्यवहार है निमित्त धर्म ही मेरा आत्मा के प्रति जो है उसी धर्म को लेकर हम जी रहे हैं ओ, क्योंकि उस भाव में जी रहे हैं इसलिए हमारा मन आत्मा के साथ योगस्थ होकर योगी मन लक्ष्मण है सब इकट्ठे हैं इस शरीर में बताओ इसमें कुछ दुख पीड़ा है क्या सोच के बताओ आपको तकलीफ हो रही कुछ अगर ये भाव है सुंदर हवाएं चल रही हैं, वन के फूलों की सुगंध है चारों ओर महक ही महक है और सारा वातावरण सुवासित हो रहा है हल्की सी प्यारी सी ठंडक है मंदाकिनी के, के जल में भगवान के पांव हैं, जलों को छूता हुआ जा रहा है वहीं सब विराजमान है स्फटिक शिला है ये दृश्य कितना मनोरम है ये एक अवस्था है जिसे हम सदा जी सकते हैं और मैं रूप बदलता हूं एक दृश्य और यही देख लो आगे का है अभी देख लो सोने का हिरन किसने मांगा था अरे बताओ ना भाई किसने मांगा था जानकी जी ने और जानकी हमारी देह में कौन है जीव रूप तो ये सोने के हिरण अर्थात ये और अतृप्तियों और इच्छाएं भगवान से मांगती जानकी की वही अवस्था तो आज हम जीते रहे हैं। बोलो सोने का हिरण किसने मांगा था और हिरण कितना बड़ा होता है इतना बड़ा थोड़ा सा और बड़ा कर लो इससे ज्यादा तो नहीं लेकिन दाता जब देता है तो उसके हाथ बहुत बड़े हैं ना मांगा था इतना सा सोने का हिरण और मिली सोने की पूरी लंका बोलो जानकी सुखी है तो तुम लोग जीव रूप कैसे सुखी हो पाओगे ये कथाएं खाली भजन गाने के लिए नहीं होती है और अगर कहते हो समझ में नहीं आता है तो मैं कह सकता हूं कि विधाता फिर कहीं भूल कर गए इसी पशु योनी में भेजना था गलती से तुम्हें मनुष्य बना गए और मनुष्य कैसा जो अपने जीवन के सत्य को भी पढ़ा और समझ ना पाए तो मनुष्य की योनी का अधिकार है कलंक है वो कि सोने का हीरा हिरण इतना मांगा और दाता ने दे दी पूरी लंका क्या जान की सुखी है बोलो तो तुम कैसे सुखी रह सकते हो? जानकी अशोक वाटिका में है मन लक्ष्मण और आत्मा श्री राम भी मन बेचैन है आत्मा में भी, भी अशांति है सब भटक रहे हैं मन वन ये चित्र अच्छा है क्या और ये चित्र तुम जीते हो जब तुम फिलासफी में घूस जाते हो बुद्धि हाई ये मिल जाए हाई वे मिल जाए वो मेरा भलाना है ना वो मेरा भैया है ना वगैरह वगैरह बुद्धि बाहर भटक गई सोने के हिरणों के पीछे भाग रही आत्मा भी उसके पीछे जा रहा मन अलग बेचैन पड़ा ये दृश्य अच्छा है क्या अथवा चित्रकूट का दृश्य खाली तटों पर घूमने से कोई कोई कोई तीर्थाटन नहीं करता है तीर्थ तो भीतर है चित्रकूट है मंदागिनी का तट है उस फटिक शिला को मैला मत करो जो तुम्हारा स्वभाव है आचरण है विचार है व्यवहार है और मंदाकिनी के जल को रोको मत वो भी दृश्य को बर्बाद कर देगी बाढ़ आ जाएगी सब कुछ बह जाएगा तबाह हो जाएगा इस मंदाकिनी की सरस धारा को भक्ति को सदा प्रवाहित रहने दो उसी से भी रोमांचित रहो उसी में पुलकित रहो और उनकी नहना विराम छवि सदा सामने रहे और ये भाव रहे कि हमें मुझे अपनी अंतरात्मा से श्री राम से जुड़े जुड़े सारे धर्म निमित होकर निभाने भटकना नहीं है मुझे मेरा वाह्य जगत श्री राम की सौगंध है हर संबंध श्री राम की सौगंध है ना उसे उतनी ही पवित्रता से हम सब जियेंगे कभी मेला नहीं करेंगे कोई एक भाव भी मेला हो गया चित्रकूट का सर्वनाश हो जाएगा सब कुछ नष्ट हो जाएगा पूजा पाठ जग तप दान भी नष्ट हो जाएंगे और बाकी रह जाएगी ढेर सारी भस्में जो चिता पर बिखर जाएगी और जन्म दर जन्म जनंद भटक जाएंगे हम जो अपने को झूठे दिलासे देते हैं उनका कभी उद्धार नहीं होता धर्म स्वयं को पढ़ने की न कि दिखावा करने की एक अमृत धारा है सारी कथा में मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं कि कैसे जीना है राम गाए नहीं राम जिए जाते हैं जो राम न जिएगा वो संबंधों को भी धर्मपूर्वक क्या जी पाएगा वो तो सबको इस्तेमाल ही करेगा वो हर सांस पाप कटोरेगा तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा की राह अपनी जड़ों को खोजने की राह है अपने को जानने की बात है अपने से जुड़ने की कहानी है ये चित्रकूट है और दूसरी ओर चलें कि दस इंद्रियों को रखने वाला मन दशरथ महाराज दशरथ की भी राम की विराह में मृत्यु हुई और वे अकाल मृत्यु पाए है उन्हें भी ब्रह्म की ब्रह्मांड की ज्योति का रूप नहीं मिला क्योंकि आसक्ति और अविशा उन्हें ले गया और यहां दशरथ और कौशल्या हम सब जानते हैं कि सारे देवी देवताओं के महाविष्णु के भी पिता हैं महामुनि कश्यप और अदिति के अवतार हैं न्हीं से सचराचर प्रकट है तो ऐसी दिव्य विभूतियां भी लीला करके दिखा रही हैं कि धर्म की राह में कोई भी अक्षम्य नहीं है सनातन धर्म में कोई मासूम नहीं होता फिलॉसफी में हो सकते हैं वहां जो भी पीर पैगंबर हैं मसीहा हैं, उन्हें मासूम कहा जाता है वो जो करे गलती भी करे तो उन्हें कोई गुनाह नहीं लगता और यहां भी संप्रदायों ने उन्हें की नकल मार रखी है ऐसा नहीं है यही यहां दिखाया कि इस राह में कोई मासूम ना होगा सजा सबको मिलेगी न्याय की तुला पर सबको तुलना होगा इसलिए डर पाप से दूर हटो कोई गलती मत करो ये मत समझो कि तुमने चालाकी और चतुराई से लोगों को भ्रमा दिया है नहीं तुमने अपना भविष्य अपने करतूतों से मिटा लिया है इसे याद रखना भगवान ने कहा है कि जब भी जीव मेरे सम्मुख होता है मैं उसके कोटि जन्मों के पाप का नाश कर देता हूं लेकिन याद रखो ईश्वर तुम्हारे कोटि जन्मों के पाप का नाश कर देगा जो प्रभु ने कहा है, ऐसा नितांत सही है लेकिन मत भूलो कि यह सिर्फ ईश्वर ने अर्थात आत्मा ने कहा है वक्त ने नहीं कहा है कि जो पचास बरस तुम पाप में जी आए हो क्या वक्त तुम्हें लौटा देगा तो वो माफ नहीं करेगा इसलिए अभी से सावधान हो जाओ इसी क्षण से कि हम कोई पाप नहीं करेंगे किसी भी पाप से हम सदा दूर रहेंगे कोई भूल ना होगी गोविंद हम आप ही की रहेंगे नारायण हम आपके निमित्त हैं हम किसी झूठ और पाप में नहीं जाएंगे कोई झूठ कपट नहीं करेंगे मेरा तेरा नहीं जानेंगे नारायण आप सब में हैं प्रत्येक संबंध हे हरी आपका रूप है हम उसे उसी पवित्रता और भक्ति के साथ छिए कोई संबंध मेरा नहीं करेंगे हम जीव मात्र से जो मनुष्य के संबंध है वो चाहे पेड़ हैं पशु हैं पक्षी हैं हम सबके साथ आत्मा के धर्म को सामने रख करके आत्मा के निमित्त होकर जिएंगे और कोई भी दुराग्रह हमें नहीं होगा दशरथ जी की मृत्यु हो गई है अवध अनाथ हो गया राम और लक्ष्मण जानकी जी के साथ बन को चले गए सुमंत्र जी भारत और शत्रुघ्न को लेने के लिए उनके नंसाल में दूतों को भेजते हैं ये बताओ कि, कि कहीं ने मंथरा का प्रभाव कब लिया था जब भरत और शत्रुघ्न वो भी वहां नहीं थे तो तुम्हारे पर भी मंथरा कब चढ़ती है जब भक्ति में रत भरत भाव और धर्म पूर्वक जीने की निष्ठा शत्रुघन कहीं और निकल जाते हैं इन्हें कभी जाने मत दो तुम तो मंथराएं कुछ ना कर पाएंगे यदि भरत और शत्रुगण वहां होते तो क्या मंथरा में साहस था कि वो जिज्ञासा मनोवृत्ति जो हमारी मन दशरथ की सबसे प्यारी मनोवृत्ति जिज्ञासा मनोवृत्ति है के कई है क्या उसको मंथरा भर पाती कोई तुम्हारे कान भर सकता कोई तुम्हारी आंखें फोड़कर कान से ही सब सुनाकर तुम्हारे घर के सुख चैन का और तुम्हारे मन का सर्वनाश कर सकता कोई मंथरा आकर तुम्हारा घर फूंक सकती थी यदि और शत्रुघन होते वहां तो क्या उसकी चल सकती थी क्योंकि तुमने अपने भरत और शत्रुघ्न भाव हटाए थे तभी वो कुबड़ी मंथरा तुम्हारे घर में सबको लड़ा गई थी और मौल्ले में हर कोई लड़ रहा था ये समझो इस बात को इसलिए भक्ति के भाव को सुबह शाम की पूजा पर नहीं जिया जाता इसे निरंतर धारा बनाते राम भी थे लक्ष्मण भी थे और मंथरा का खेल चलता रहा खिले की मती मैरी होती रही अवध लुटता रहा काश भरत और शत्रुघ्न अपने धनसाल न गए होते ये हम सब की कथा है तुम किसी की मैली बात में कब